और जो विकृत परंपराएं घास और कटीली झाड़ियों की तरह फैली हुई थी उनको वो कितना आवश्यक समझते थे कि उनकी सफाई की जाए तो इसी दृष्टि से हम आज आगे का पाठ करते हैं कि और हमारे देश में क्या क्या कुरीतियों ने किस तरह से अपना विकराल रूप धारण किया हुआ था उसके बारे में बताते हैं आ, कौन पड़ेगा रमन जी को पढ़ा देते हैं आज। है। बड़ी बड़ी बिरादरियों के अंदर बहुत सी फिर बंदियों के कारण बिरादरियों के संबंध में खर्च बहुत बढ़ता जाता है चाहे कोई मरे चाहे किसी का विवाह हो गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है ऐसा खर्च किस काम एक काम मरना और भूषणों का पेट भरना भूषणों का पेट भरना मरे हुए पुरुष के सम्बन्धित उत्तराधिकों को कर्ज में डुबाना इससे बढ़कर दिवान और क्या हो सकता है इन बिरादरियों को बिरादरियों के झगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में कैसी कैसी रुकावटें होती है एक बात करता हूँ सुनने के योग्य है पंजाब के राजा रणजीत सिंह का हरि सिंह नलवा नामी एक सरदार था उसने काबुल कंधार पर चढ़ाई की और इन पर विजय पाकर निवास मुसलमानों ने यह समझ कर हिंदू डरी है इनका सामान जो आ रहा था उसको रास्ते में रोक दिया दोपहर के समय तक जब कुछ न मिला तब हरि सिंह के सिपाही से व्याकुल होकर घबरा गए और सब मिलकर हरि सिंह के पास गए इस समय हरि सिंह ने मुसलमानों के उत्तर में उल्टी युक्ति निकाली और सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि मुसलमानों का कुल खाना इकट्ठा करो यह आज्ञा पाकर सिखों की सेना ने धावा कर दिया और जो खाना मुसलमान लोगों ने अपने लिए तैयार किया था वह सब लूट लाए और उसको हरि के पास ढेर लगा दिया और फिर हरि ने कहा कि सुअर का दांत ले आओ वे दांत ले आए वह सुअर का दांत हरि ने उस भोजन के ढेर के चारों तरफ फेंक दिया और सिपाहियों से कहा कि अब यह सारा अन्न शुद्ध हो गया अब इसके खाने में हिंदुओं को कुछ भी दोष नहीं ऐसा बढ़कर आपने भोजन किया फिर सिपाहियों ने अपने पेट भरकर अपने कष्ट को दूर किया ऐसे सुनने वालों क्या चौके के पखेड़े में तुम अपना धर्म स्थिर रख सकते हो इस पर विचार करो शांति शांति शांति शांति तो हो गई अब क्या कहना है स्वामी जी कहते हैं कि हमारे देश में आज भी इस तरह की परम्पराए जीवित है और हम अपने परिवारों में देख सकते हैं और वो परंपराएं कई अवसरों पर हमारे सामने आती है जैसे कि किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो पौराणिक भाइयों में या और बहुत सारे जातियां और संप्रदाय बहुत सारे के लोग उनमें अलग अलग तरह की परंपराएं चलती चली आ रही है जैसे कोई मर जाए तो पूरे गांव वर को भोजन देना है उसको हम कहते हैं मृत भोज अब एक आदमी जो गरीब है और उसके पास इतना धन नहीं है देखिए आप लोग आगे बात नहीं करें ये बात सुबह भी आई थी जब कोई बोल रहा होता है आप लोग बड़ा बात कर रहे होते ये अच्छे विद्यार्थी के लक्षण नहीं है अगर नहीं सुनना है तो मेरी तरफ देखते रहो मुझे सुनने की भ्रांति हो जाए कम से कम कुछ सुन रहे हो पर देखते रहो मेरी तरफ और शांत बैठे उससे फिर प्रवचन में वादा पड़ती है मेरा ध्यान जाएगा तो भले ही मत सुनो कानों को भले ही कहीं और ले जाओ पर देखते रहो कि मैं भी सोचूं कि हाँ वही सुन रहे ठीक है <laughs> ये। तो कहते है कि अब किसी का पिता जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुआ <laughs> पिता गरीब था घर में पत्नी है बच्चे है लेकिन उतना इत... उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो गांव भर के लोगों को भोजन खिला सके अब क्या करें अब कराना तो है फिर वो खेत गिरवी रखेगा जमीदार से उधार लेगा यानी उसको गांव के लोग ये कहेंगे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम अपने पिता के नाम पर इतना भी नहीं कर सकते हो अगर पिता ने अपने जीवित रहती है कब कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे सारे गांव वालों को भोजन कराना वो तो कह के नहीं गया था लेकिन समस्या ये आती है उस गरीब युवक के सामने कि जब मैं अनेकों के यहां मृत भोज में गया हूं और सारे गांव में जब भी कोई मरता है तो पूरे गांव वाले वहां जाकर के भोजन करते ही तो अगर मैं नहीं करता हूं तो सारे गांव वाले मेरा तिरस्कार करेंगे मेरा अपमान करेंगे और मुझे तरह तरह की दृष्टि से देख करके मुझे हीन भावना एक दे देंगे अंदर से कि ये कुछ नहीं है इसको जाति से पंक्ति से बहिष्कृत कर दिया जाए इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए हुक्का पानी बंद कर दे तो इस तरह की समस्या है स्वामी दयानंद जी के समय में तो कम आई लेकिन स्वामी दयानंद जी के बाद में आर्यु समाजियों के साथ में इस तरह की समस्या बहुत आई जैसे किसी परिवार का एक व्यक्ति कोई आर्य बन गया और उसने नमस्ते शुरू कर दी और उसने अंतर जातीय विभाग किया है या किसी का करवाया है या अपने परिवार में किसी का हुआ है तो सारे उस जाति के लोग कह देते कि भाई इसका हुक्का पानी बंद अब इसको कुएं से पानी नहीं भरने देना इसके कोई घर नहीं जाएगा और इसका बिल्कुल मन से अपने मन से इस, इसका तिरस्कार कर दिया गया ऐसा अब वो व्यक्ति अकेला पड़ रहा है लेकिन कई ऐसे साहसी व्यक्ति हुए कि अकेले होते हुए भी उन्होंने आर्य समाज को नहीं छोड़ा कोई गांव वाला साहस नहीं दे रहा जैसे कि उदाहरण के लिए फूल सिंह जी का उदाहरण ले सकते हैं फूल सिंह जी जब आर्य समाज में सम्मिलित हुए तो उनके सामने भी यही समस्या आई जैसे औरों के सामने आई थी तो उन्होंने कहा भाई हम तो पानी नहीं भरने देंगे फूल सिंह पटवारी हुए गुरुकुल भैसाण भैसाण भैंसवाल खोला था भैंसवाल खोला था और भी शायद एक दो गुरुकुल खोले होंगे लेकिन भैंसवाल तो प्रसिद्ध है कन्या गुरुकुल तो अब क्या करे तो बहुत कोशिश करने के बाद उन्होंने अपना कुछ स्वतंत्र किया है अलग से उन्होंने करके और फिर वो आर्य समाजी बने रहे बड़े संघर्ष किए उन्होंने कि हम हरजनों को अपने कुएं से पानी नहीं भरने देंगे जो हरजन रहते हैं और दूसरे बिरादरी के लोग उधर रहते हैं तो क्या करें तो फूल सिंह जी ने धरना दे दिया और कहा कि नहीं इसी या तो अलग कुआ खुद बाओ नहीं तो इसी कुएं से हरजन भी पानी भरेंगे अब हरजन बोलोगा चूस समझते थे भाई हरजन इस कुए पानी कैसे भर सकता है जहां ब्राह्मण भी भरे छत्री भरे वहां हरजन कैसे भर सकता है तो इस दृष्टि से बहुत बड़ा विवाद हुआ उनकी पिटाई भी हुई और इस और यही कारण उनकी मृत्यु का भी बन गया कि उन लोगों ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी तो इस तरीके हम बहुत सारे उदाहरण दे, देखेंगे कि जैसे बताते हैं कि कोई आर्य समाज के विद्वान ही थे तो वो अपने परिवार बताते हैं कि जब मैं आड़ी समाज में प्रविष्ट हुआ तो सारे गांव वालों ने मिलकर विचार किया कि गांव में एक ही कुआं और सब लोग उसी से पानी भरते थे तो उनके लिए कह दिया कि आज से इस इसी के लिए इस कुएं से पानी भरना बिल्कुल बंद है अब इस कुएं से पानी नहीं भरते जाएगा कहां से भरेगा कहां से लाएगा कहां का पिएगा अब वो उसकी समस्या है इस कुएं से पानी नहीं भर सकता लेकिन वो भी बहुत साहसी कहें और आत्मविश्वास एक अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास था तो कहते हैं कि मजदूरों को बुलाकर के रात ही रात में कुआ खुदवाया और पानी निकला और उससे खाना बना पूरे दिन खाना नहीं बना रात को उसी अलग कुएं की खुदाई से मीठा पानी निकला उस कुएं से खाना उस परिवार में रात्रि को बना कैसे कैसे लोग रहे होंगे अब तो इतनी विरोध की स्थिति नहीं खड़ी होती आयुष्मान में पहले बहुत विरोध होता था तो जैसे आर्य समाजियों का विरोध होता था और आर्य विचारधारा का विरोध होता था ऐसे ही जाति बिरादरी में भी अगर कोई इस बात को रोकने का साहस करता था कि भाई गरीब व्यक्ति है गरीब परिवार है ये पूरे गांव को भोजन कराएगा तो कहाँ से लाएगा क्या करेगा तो सारे गांव के लोग उसका विरोध करते थे हाँ कहीं कहीं ऐसा हो सकता होगा कि भाई धनी गांव के कुछ धनी लोग उस गरीब को कुछ दे दें इस तरह का ऋण के रूप में दे दें कि ठीक है मैं तेरे को इतने हजार रूपये देता हूँ और तू सारे गांव वालों का भोजन करा दे और फिर धीरे धीरे चुकाते रहना लेकिन वो चुका कहां पाता है वो एक प्रकार से बंधुआ मजदूर के रूप में रह जाता है और पूरी जिंदगी वो वो मर गया फिर उसके बेटा चुका रहा है फिर उस बेटे का बेटा चुका रहा है फिर उस फिर उसका बेटा चुका रहा तो इस तरह से ऋण का जो बोझ था वो केवल एक पीढ़ी पे नहीं था वो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता चला जा रहा था तो ये परंपरा आज इतनी अधिक नहीं है पहले इस तरह की परंपराएं बहुत थी और जमींदारों ने किसानों को परेशान कर रखा था तो कहते हैं कि इस तरह की जो जो बिरादरियों के अंदर बहुत सी जो फिरबंदियों का बिरादरियों के संबंध में खर्च बहुत बढ़ता जाता चाहे कोई मरे कोई जिए किसी का विवाह हो पर उन्हें तो वो सारी परंपराएं निभानी ही है अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं की ये कहां से लाएंगे कहां से इतना इकट्ठा करेंगे बस उन्हें तो परंपरा निभानी है और परंपरा को निभाना ही इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें मजदूरी करिए कहीं से उधार लीजिए जमीन बेचिए कुछ भी करें पर इसके बिना आपके लिए गांव में कोई स्थान नहीं होगा और मजबूरी में वो व्यक्ति उन परंपराओं का पालन करने के लिए विवश हो जाता विवस्था तो आप जानते हैं विवस्थता के आगे कहते हैं विधाता का भी हाथ नहीं चलता विधाता भी अस्मर्थ सा हो जाता है तो ये व्यवस्थाएं आदमी के सामने ऐसी पैदा कर दी जाती हैं कि वो व्यक्ति रोध धोकर के जैसे भी जैसे भी उन व्यवस्थाओं को उन परंपराओं को मान करके चलता था और कहते हैं चाहे कोई मरे अब गुजरात में क्या होता है इसका एक उदाहरण देते हैं स्वामी जी कि गुजरात देश में दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है दोनों मौकों पर यानी एक तो विवाह के मौके पर और एक मरने के अवसर पर हुं? हाँ ये सब जगह है मतलब गुजरात तो इन्होंने एक थोड़ा सा नाम ले दिया तो कहते हैं मौकों दोनों मौकों पर बिरादरी को खिलाना पड़ता है आप मान लो ठीक है जो संपन्न परिवार है वो तो खिला देंगे लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी वो तो कहेगा भाई अगर मेरे परिवार मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है तो बस पांच व्यक्ति आ जाओ पांच व्यक्ति आ जाओ मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं जो दिया जो आपको दी जा रही है वो मेरी लड़की है बस यही मेरी सबसे सब कीमती वस्तु है और इसे आप भी अपनी कीमती वस्तु स्वीकार करके और बस संतोष मानना मेरे पास कोई बहुत दहेज और ये ठीक है मैं जो कुछ दूंगा वो मेरी सामर्थ्य के हिसाब से दूंगा लेकिन आपकी कोई मांग नहीं आनी चाहिए और वो कुछ गाँव वाले भी उस समय का ऐसे हुआ करते थे आज भी मिल जाएंगे इसी बात नहीं अच्छे बुरे लोग हर समय रहते हैं वो कहते हैं भाई देखो जिस जिसने लड़की दे दी उसने सब दे दिया वो लड़की सेवा और क्या चाहोगे अब लड़की भी दो फिर उनको दहेज भी दो फिर ये भी दो वो भी दो और फिर भी होता है की ससुराल में जाकर के वो बहुत कष्ट उठाती है बार बार मांग उठती रहती है कि तू अपने घर से लाई क्या है कुछ नहीं लाई तेरे घर वाले कंगाल है तेरा पिता कंगाल है अरे कंगाल है तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा था पहले सोच लेते कि घर देखने से पहले सोचते वो कंगाल है या धनवान है बाद में उस लड़की के ऊपर ताने कसना उसको मारना उस, उसको ऐसी बातें सुनाना अपमानजनक और और और जिस और जिसको कहते हैं ना जलीकटी सुनाना ऐसी बातें करते हैं लोग आज भी, आज भी चलती होगी है तो पहले से विचार करो ना भाई अगर हमें सम्पन्न परिवार की लड़की से विवाह करना लेकिन ठीक है लड़की तो आ जाएगी लेकिन बहुत सी समस्याएं भी साथ में लाएगी फिर वो अपना ये दिखाएगी देख मैं बहुत संपन्न घर की हूं तू क्या है मेरे सामने तेरे जैसे तुम्हारे हमारे यहां पानी भरते तो पति को भी बोल सकती तेरे जैसे हमारे पानी भरते तू हमें क्या सिखाएगा है अगर तू कहे तो हम दोनों को यहां लगा देते मैं नहीं बनाती रोटी, -रोटी। नौकर बनाएंगे रोटी तो समस्या वहां वहा उलझ जाती है कि जब आसमान विवाह हो जाता है चाहे वो धन की असमानता हो चाहे वो शरीर की असमानता हो चाहे वो मन की असमानता हो या गुणकर्ण स्वभावों की असमानता हो की असमानता भी देखी जाती है जैसे इतिहास में कैसा उदाहरण आता है आपने सुना होगा अपाला नाम की कोई कन्या थी तो उसका विवाह किसी के साथ हुआ हुआ तो थोड़े दिनों बाद उस पति ने उसका शरीर देख लिया देखा तो उसके तो शरीर पर छोटे छोटे दाग पड़े पूरे शरीर पर जैसे कुष्ठ रोग हो जाता ना तो पति ने उसको छोड़ दिया और कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि तू इस बीमारी से गलसी थे तो मैं मैं, मैं तो कभी भी तेरे से विवाह नहीं करता अगर मुझे पता लगता फिर वो एक आगे की बात है उसने तपस्या की और फिर वरदान मांगे मैं सोच सोचा वो घटना झूठ भी हो सकती है उसकी अतिशोक्ति भी हो सकती मतलब पहले से ही सारी चीजें अगर खुल जाती है शरीर की मन की धन की तो फिर भावी पति पत्नियों में इतनी समस्या खड़ी नहीं होती जितनी की एक बिना सोचे समझे विवाह करने पर खड़ी हो जाती तो कहते हैं कि चाहे कोई मरे और चाहे कोई विवाह का अफसर हो सबको इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा कि इस पूरे गांव भर को या पूरी जो बिरादरी है पूरी बिरादरी भर को खिलाना ही पड़ेगा अब व्यवस्था करते हैं और स्वामी जी कहते हैं आगे ऐसा खर्च किस काम आ गया कर? एक का मरना और भूसंधों का पेट भरना स्वामी जी कई बार कठोर बाजा लिख देते हैं कि मरता तो एक है सारे गांव भर के भूसंडे खा जाते हैं अगर ये हैं? उनके लिए कचौड़ी बनाओ ये बनाओ वो बनाओ भूसं का मतलब भूखे कह सकते हैं। भूसण मतलब क्यूँ सीधा तो मुझे भी पता नहीं इसका यार मुस्टंडे कह सकते हैं ब्राह्मण आदि खा जाते हैं यार जो और इस तरह के लोग होते हैं ना जिनके घर में किसी बात की कमी नहीं है लेकिन जो परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर कर देते हैं नहीं आपको पालन करना ही होगा हमने पालन किया सारे है सारे गांव वाले पालन कर रहे हैं तो आपको भी पालन करना ही चाहिए तो ऐसे लोग भूसंड कहलाते हैं कहला, कहला सकते हैं कि जो जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव डालते हैं नहीं, आपको करना ही है तो कहते हैं मरता तो एक है विवाह तो एक का होता है लड़की का होता है लड़के का होता है और सारे गांव वाले भोजन के ऊपर शत्रु की तरह टूट पड़ते हैं तो कहते हैं कि सारे भूजंडों का पेट भरना और आगे कहते हैं मरे हुए पुरुष के संबंधी पुत्राधिकों को कर्ज में डुबाना इससे बढ़कर दीवानापन और क्या हो सकता है अब क्या होता है जैसे मैंने पहले कहा कि अगर मृतक के परिवार वाले असमर्थ है वो इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते तो उनको जबरदस्ती उन पर दबाव देना नहीं खुद नहीं माने तो दूसरे से डलवाना जिसका प्रभाव है जैसे सरपंच है मान लो मेरी नहीं मान रहा है वो कह रहे नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है अब सा, सा, सा, सामान्य गांव वालों की जब नहीं मानता तो फिर सरपंच से कहलवाते हैं किसी नेता से कहलवा देंगे देखो ये परंपराओं का पालन नहीं कर रहा है और वो हाथ जोड़ता है कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं करूं वो कह कर, कुछ भी कर जमीन बेच कुछ भी कर कर्जा ले, ले लेकिन ये तो तुझे पालन करना ही पड़ा अब वो जब जब जमींदार सरपंच और ये जब इस तरह के लोग जब उस व्यक्ति ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो व्यक्ति फिर घबराता भी है कि ना जाने अगर इनके विरुद्ध में चला तो बहुत नुकसान कर देंगे गांव में नहीं रहने देंगे गांव से बाहर कर देंगे तो इस डर से भी आदमी जैसे तैसे करके करता है और फिर कर्जे में डूबता चला जाता है तो कहते हैं कि इससे बढ़कर दीवानापन यानी पागलपन इन बिरादरियों के झगड़ों और अनेक कारणों से युद्ध में कैसी कैसी रुकावटें होती हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि इनके आपस में बिरादरियों में झगड़े बहुत होते रहते हैं और फिर भोजन के संबंध में कहते हैं कि हरि सिंह नलवा जो महाराजा रणजीत सिंह जी का सरदार था तो वो बहुत वीर था और कहते हैं कि उसने अफगानिस्तान काबुल कंधार ये सब जीत लिए थे अपने पराक्रम से और वहां अफगानिस्तान कंधार आदि की जो माताएं थी मुस्लिम माताएं वो कहा करती थी कि सो जा बेटा हरि सिंह नलवा आया हरि सिंह नलवा आया इतना सुनते ही बच्चे को नींद आ जाती थी और डर जाता डर के सो जाता था इतना उसका प्रभाव था वीरता का तो कहते हैं कि वो इसी तरह से वो जब प्रांतों पर विजय पर विजय प्राप्त कर रहा था एक जीता दूसरा जीता तो इसी तरह से वो उसके लोग जो है कहीं से सेना के लिए भोजन ला रहे थे भोजन ला रहे थे तो मुसलमानों का बीच में कोई गढ़ पड़ता होगा कोई गांव आता होगा तो उन्होंने सोचा कि ये हिंदू जो है ये हमारे बहरी हैं, हमारे शत्रु हैं तो इसलिए इनका खाना यहीं रोक लेना चाहिए क्योंकि जब सेना भूखो मरेगी सेना भूखो मरेगी तो फिर ये युद्ध नहीं कर पाएंगे ठीक से क्योंकि अगर शत्रु को जीतना हो ना तो हथियार तो बाद की बात है योजनाएं बात की सबसे पहले उसका खाना और पानी में व्यवधान डाल दीजिए बस पानी उसका बंद कर दीजिए विष मिला दीजिए या उसका राशन जहां से आ रहा है जहां से उन उस सेना की भोजन की व्यवस्था हो रही है वहां से उसको रोक दीजिए सेना अपने आप हार जाएगी हरानी नहीं पड़ी उसके उसको हराने के लिए तलवार की भी जरूरत नहीं है और स्वयं भूखी प्यासी मर जाएगी तो फिर क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए मेवाड़ पर मुसलमानों का कब्जा होने वाला है अब क्या है अब किले के अंदर गेहूं भी खड़े हैं राशन भी है पानी भी है बहुत कुछ है जिससे वहां के प्रजा का राजा अच्छी तरह से उनकी रक्षा करता है पालन करता है लेकिन अब उनको ऐसा लगा उनको ऐसा लगा कि अब हम किले की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करते थे कि अंदर के किले के द्वार खोल देते थे और अंदर से जो राजपूत जो बच जा, बच जाते थे जितने भी हजार दो हजार जितने भी, वो खुलकर के लड़ते थे और लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हो जाते थे और जब वो किले में घुसते थे शत्रु तो उनको कुछ मिलता नहीं था क्योंकि जो माताएं बहनें होती थी वो तो जौहर कर लेती थी यानी एक बहुत बड़ी अग्नि का कुंड वहां पर हुआ करता था कि एक के बाद दूसरी महिला एक के बाद दूसरी तीसरी स्त्री से जीवित थी वो उन शत्रुओं से अपनी इज्जत सुरक्षित करने के लिए उसमें जीवित थी जल मरती थी और अंदर देखें तो उजाड़ कुछ भी नहीं ना कोई अन्न है ना कोई पानी है ना कुछ नहीं तो इसलिए ऐसा भी देखा जाता है और कई बार ये भी देखा गया कि शत्रु की सेना इस गांव से होकर गुजरेगी इस गांव से होकर गुजरेगी तो राजा ने आदेश दे दिया कि इस गांव इस गांव को आदेश दे दो कि जितनी भी फसलें खड़ी हैं हरी भरी एक तो इनको उजाड़ दो पानी को खत्म कर दो पानी में विष मिला दो और तुम किसी दूसरे गांव से सुन तो अब शत्रु की सेना जब आती थी तो उसको कुछ मिलता नहीं था भूखी मरती थी परिणाम यह होता था कि शत्रुओं को हराने के लिए राजाओं को बहुत तरह की योजनाएं बनानी पड़ती थी और तब कहीं वो शत्रु पर विजय प्राप्त करते थे आपने सुना होगा कि बंदा बैरागी की वीरता अद्वितीय है लेकिन केवल वो इसलिए हार गया एक तो सिखों ने उसका साथ छोड़ दिया और सिखों ने कैसे साथ, साथ छोड़ दिया क्योंकि कहते हैं ना कि जब अधिक शक्ति सामने वाले में दिख रही है अधिक शक्तिशाली राजा है तो ऐसी स्थिति में फिर नीति काम करती है शक्ति काम नहीं करती तो नीति क्या काम करती कि उस यवन सम्राट ने गुरु की जो गद्दी चलती है सिखों में उस किसी की पत्नी को पकड़ लिया शायद पता नहीं मां कहलाती थी, थी उनकी हाँ शायद हाँ तो उसको एक कह दिया कि तुम्हें एक पत्र लिखो पत्र लिखवा दिया जबरदस्ती और कहा कि ये उसमें लिखिए कि ये जो बंदा बैरागी है ये सिख नहीं है क्योंकि इसने अमृत नहीं छका है यानी अमृत का मतलब है कि उन सिखों को जब सिख धर्म में या हिंदुओं को सिख धर्म में जब दीक्षित किया जाता है तो कुछ उनका कुछ अमृत रहता है कुछ वो पान कराते होंगे वो किसी सिख से पता लग सकता है या कोई पंजाब का रहने वाला वो ठीक से बता सकता है पानी में से घोल के पिलाते तो ये उड़ा दिया कि ये सिख ये जो बंदा बैराग है इसने अमृत नहीं छका हुआ है गुरु के हाथ से इसलिए असली सिख नहीं है और तुम इसका साथ छोड़ दो तो सिखों की मोटी बुद्धि जिस सिखिस्तान की रक्षा करने के लिए जिन जिस पंजाब की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने उसको तैयार किया था और गुरु गोविंद सिंह जी की तो मृत्यु हो गई और बाद में फिर उस सम्राट ने नीति से काम लेकर के अपना विजय का रास्ता साफ किया परिणाम ही हुआ कि बहुत सारे सिखों ने घोषणा कर दी कि भाई वास्तव में जो माता जी ने लिखा है वो ठीक लिखा है अब उन सिखों को क्या पता कि माता जी ने लिखा नहीं उनसे लिखवाया गया है बलात् लिखवा लेते ना मान लो यहां पर रिवालू लगा दिया और कह दिया लिख नहीं तो अभी गोली चलती है अब कितना ही बहादुर है एक बार तो उसकी आत्मा कांप जाएगी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कहे कि गोली मार दो लेकिन लिखेंगे लेकिन ऐसे लोग कितने होते हैं वीरहकीकत राय कितने होते हैं एक होता कोई लाखों करोड़ों में जो धर्म के लिए अपना सिर दे दे अधिकांश लोग तो डर जाते हैं तो उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनसे लिखवाया गया और परिणाम ये हुआ कि सिक्कों साथ छोड़ दिया और फिर भी वो अच्छा समय हो गया आपका समय बहुत जल्दी हो जाता है आप किस कोई ब्रांड देते हैं शांति पाठ ओ द्यौ शांतिरंतरीक्षण